भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन इन नियमों को पालन करते हुए साधक क्रमशः अपने लक्ष्य तक पहुँचने में अग्रसर होते हैं और प्रत्येक स्थिति में दोषों से मुक्त होते चलते हैं बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व साधक के लिए तीन विशेष अवस्थाएं होती है श्रावक प्रत्येक बुद्ध तथा बोधिसत्व इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर अंत में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है इन तीनों अवस्थाओं का संक्षेप में परिचय नीचे दिया जाता है श्रावक पद इस अवस्था में साधक त्रिविध क्लेशों से अर्थात अज्ञान विविध बाधाएं एवं भ्रांति से युक्त रहता है किंतु बुद्धत्व पाने की प्रबल इच्छा उसमें होती है अतएव वह अपने आचार्य के समीप जाकर उपदेश ग्रहण करता है इस अवस्था में भी निर्माण पद को पाने के लिए चार भिन्न भिन्न अवस्थान्तर है श्रोतापन्न इस अवस्था में साधक की चित्तवृत्ति संसार से विरक्त होकर निर्वाण की तरफ ले जाने वाली चित्र की धारा में सम्मिलित एक बार इस धारा में पड़ जाने से पुनः पीछे हटने की आशंका नहीं रहती ख सक्रदागामी अर्थात एक बार इस संसार में आने वाला साधक इस भूमि में इंद्रिय लोलुपता तथा दूसरे को हानि पहुंचाने की इच्छा इन दोनों बंधनों को नाश करता हुआ साधक अपने लक्ष्य पद की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है इस अवस्था में आश्रमों प्लेसों का नाश करना आवश्यक होता है इस मार्ग के साधक एक ही बार संसार में आते हैं अनागामी इस गा, अनागामी इस भूमि में उपरयुक्त दोनों बंधनों से मुक्त होकर साधक आगे बढ़ता है मरने पर वह पुनः संसार में लौट नहीं आता वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है घ अरहत इस पद की प्राप्ति की इच्छा वाले साधक को रूप-राग, अरूप-राग, मान और धत्य तथा अविद्या इन बंधनों का नाश कर क्लेशों से विमुक्ति मिलती है इस भूमि में आकर साधक को तृष्णा से शांति मिलती है अरहत पद तक पहुँचने के साथ श्रावकों का इन चार अवस्थाओं की साधना करनी पड़ती है यहाँ पहुँचकर साधक ज्ञान निष्ठ हो जाते हैं हीन यान बौद्धों का मुख्य लक्ष्य इसी पद की प्राप्ति है दूसरा प्रत्येक बुद्ध पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार के कारण जिस साधक को प्रतिभ चक्षु का स्वतः उन्मीलन हो जाता है किसी दूसरे के उपदेश का सहारा नहीं लेना पड़ता वही प्रत्येक बुद्ध कहलाता है वह अर्हत भूमि से ऊंचे स्तर पर स्थित रहता है वह ज्ञानी तो हो जाता है किंतु दूसरों के दुखों को दूर नहीं कर सकता तीसरा बोझिसत्व इस भूमि का साधक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और साथ ही दूसरों के दुखों की निवृत्ति करने के लिए तत्पर रहता है बोझिसत्व न केवल अपना कल्याण चाहता है किंतु दूसरों के दुख का नाश करने के लिए भी उज्जत रहता है दूसरों का कल्याण करना इस साधक की विशेषता है महायान संप्रदाय में इस अवस्था तक साधक पहुँचता है अतएव यह उच्च स्तर की अवस्था है इन भूमियों को प्राप्त कर साधक बुद्धत्व की प्राप्ति करता है इस प्रकार बुद्ध ने लोगों को उपदेश दिया उन्होंने अपने शिष्यों का एक संघ बनाया जिसमें पाँच साधक थे उन सबों के लिए शिक्षा के दस नियमों को बनाया वे नियम है अहिंसा अपरिग्रह ब्रह्मचर्य सत्य धर्म में श्रद्धा भोजन का निषेध विलास से विरक्ति सुगंधित द्रव्यों का निषेध सुखप्रद्या तथा आसन का परित्याग तथा सुवर्ण या चांदी आदि मूल्यवान वस्तुओं को अस्वीकार करना इसका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था साथ ही साथ बुद्ध ने सबसे कहा कि भिक्षुकों देखो सभी वस्तु में क्षणिक है सब का नाश होगा अपनी मुक्ति के लिए स्वयं सबको उद्योग करना चाहिए बुद्ध के के उपदेशों संबंध में यह कहा जा सकता है कि उपदेश प्राचीन ऋषियों के उपदेश से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं थे इसलिए जनता में इनका पूर्ण आदर हुआ इनसे पूर्ण प्रभावित होकर बुद्ध के कहे हुए मार्ग को लोगों ने अनुसरण किया यद्यपि बुद्ध ने घर द्वार छोड़कर जंगल में तपस्या के लिए चले जाने के निमित्त लोगों से नहीं कहा फिर भी लोगों ने उन्हीं के मार्ग का अनुसरण किया और भिक्षुक तथा भिक्षुणी बनकर जंगलों को चले गए